गीता तत्वित छाछठ्वा प्रवचन ज्ञान प्राप्ति का उपाय गीता अध्याय गीताध्याचार श्लोक से उन्ताली बलिस््र्धावान् लानम तत्पर संयतेद्रिय ज्ञान लब्ध्वा पराँ शातिम अचिरेगछति अघा श्रद्धारास् संशयात्मा विनश्यति लोकोस्त न परो न सुखम संशयात्म योग ज्ञान संिन्न संशय आत्मवर्मा निब्नती धनंजय तस्माज्ञान समूत हृत्सासीनाम छिवीन संशयम योगम आतिष्ठो तिष्ठ भारत श्रद्धावान लगनशील और जितेंद्रीय पुरुष ज्ञान की उपलब्धि करता है तथा ज्ञान को उपलब्ध करके वह तत्काल मोक्षरूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है भगवान विषय से विमुख अज्ञानी गुरु और शास्त्र वचनों के प्रति रहित और संशय युक्त पुरुष परमार्थ के लिए विनष्ट हो जाता है संदेह करने वाले के लिए न तो यह लोक है न परलोक और न सुख ही हे धनंजय जिसने योग का सहारा लेकर अपने संपूर्ण कर्मों का संन्यास कर दिया है जिसके सारे संशय ज्ञान के द्वारा नष्ट हो चुके हैं ऐसे आत्मवसी पुरुष को कर्म नहीं बांधते हैं इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू हृदय में स्थित अपने इस अज्ञान जन संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार के द्वारा छेदन करके योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा एक सौ अंठानवे ज्ञान के अंतरंग साधन श्रद्धा लगन और इंद्रिय निग्रह पूर्व के श्लोकों में ज्ञान यज्ञ की श्रेष्ठता निरूपित कर ज्ञान की प्रशंसा की गई है अब यहाँ पर उनतालीसवें श्लोक में ज्ञान को पाने का उपाय बताया जा रहा है वैसे तो इस अध्याय के चौंतीसवें श्लोक में भी ज्ञान प्राप्ति का उपाय वर्णित है जहाँ कहा है कि ज्ञानी को प्रणिपात उससे परिप्रश्न और उसकी सेवा करके तत्व को जान लेना चाहिए पर प्रणिपात परिप्रश्न और सेवा ये ज्ञान प्राप्ति के बहिरंग साधन हैं। यहाँ पर अंतरंग साधन बताते हुए कह रहे हैं श्रद्धा लगन और इंद्रिय निग्रह मात्र बहिरंग साधन हमारे जीवन में ज्ञान की प्रतिष्ठा नहीं कर सकते आचार्य शंकर यहाँ पर भाष्य करते हुए लिखते हैं प्रणिपातादि तो बाह्य अनैकांतिक अभी माया वित्वादवाद न तो तत्श्रद्धावत्वाद एकांत तो ज्ञानलब्ध उपाय अर्थात दंडवत प्रणाम आदि जो उपाय है वे तो बाह्य हैं और कपटी मनुष्य द्वारा भी किए जा सकते हैं इसलिए वे ज्ञान रूप फल उत्पन्न करने में अनिश्चित भी हो सकते हैं परंतु श्रद्धालुता आदि उपायों में कपट नहीं चल सकता इसलिए ज्ञान प्राप्ति के निश्चित उपाय हैं